पतंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 50 दूसरा अंगुलियों का प्रयोग वामनाशिका पुट से पूरक करते समय दाहिने नासिका पुट को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाना होता है कुंभक के समय वामनाशिका पुट को भी दाहिने हाथ की अनामिका तथा कनिष्ठता से दबाकर वायु को अंदर रोकना होता है अर्थात यदि जालंधर बंध न लगना हो लगाना हो तो कुंभक में दोनों नासिकापूट नथुने सीधे हाथ की नियुक्त उंगुलियों से बंद किए जाते हैं दक्षिण नासिकापूट से रेचक करते समय केवल वामनाशिका पूट को बंद रखना होता है दाहिने पर से उंगुल हटा ली जाती हैं इसी अवस्था में दाहिने नथुने से पूरक किया जाता है और कुंभक के समय इसको भी पूर्वत बंद कर दिया जाता है बाएं नथने से रेचक के समय उस नथुने पर से उंगुलँ हटा ली जाती है दोनों नथुनों से रेचक तथा पूरक करते समय दोनों नथुने पर से उंगुल हटा ली जाती है आरंभ में ही उंगुलियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है अभ्यास परिपक्व हो जाने पर नथुनों को उंगुलियों से दबाए बिना भी रेचक पूरक कुंभक किया जा सकता है यदि कुंभक में जालंधर बंध लगाया हो तो उंगुलियों द्वारा नथनों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती आगे चल आगे बतला ले जाने वाले लेचक पूरक कुंभक में उंगुलियों द्वारा नासिकापुट का खोलना बंद करना पाठकगण स्वयं समझ लें हमें अब उनके बतलाने की आवश्यकता नहीं रही तीसरा प्राणायाम के आरंभ में जिस नासिकापुट से पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर निकाल देना चाहिए सगर्भ सभी सहित कुंभक सहितो द्विधा प्रोक्त प्राणायाम समाचरेत सगर्भो बीजमुच्चार्य निर्गर्भो बीज, बीज वर्जित सहित कुंभक सगर्भ और निगर्भ भेष्य दो प्रकार का कहा गया है उसका आचरण करें सगर्भ बीज मंत्र के उच्चारण के साथ किया जाता है और निगर्भ बीज मंत्र को छोड़कर किया जाता है सगर्भ अर्थात सभीज प्राणायाम की विधि पूरक का बीज मंत्र अम है कुंभक का उम और रेचक का मम है इस प्रकार सहित प्राणायाम को प्रणवात्मक समझकर उसमें प्रणव की उपासना की भावना करते हुए पूरक में अम का कुंभक में उम का और रेचक में मम का जाप करते हुए अथवा पूरक कुंभक और रेचक तीनों को अलग अलग प्रणवात्मक जानकर उसमें प्रणों की उपासना की भावना करते हुए तीनों में ओम की निश्चित मात्रा से जप करना सबीज अथवा सगर्भ प्राणायाम है पहला साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुंभक बीज मंत्र अम अथवा ओम का छह बार मानसिक जाप करते हुए भाई नासिकापूर से धीमे धीमे बिना आवाज किए हुए वायु को मूलाधार तक पूरक करें चौबीस बार बीज मंत्र ओम अथवा ओम का मानसिक जाप करते हुए कुंभक करें बीज मंत्र मम मं अथवा ओम का बारह बार मानसिक जाप करते हुए धीरे धीरे बिना आवाज किए वायु को दाएं नासिकापूट से रेचक करें थोड़ी देर एक सेकंड वायु को बाहर रोककर पूर्व पूर्ववत छह मात्रा में अम अथवा ओम का जाप करते हुए इसी नासिकापूट से पूरक करें पूरक के पश्चात पूर्ववत कुंभक तत्पश्चात बाएँ नासिका पुट से रेचक करें ये दो प्राणायाम हुए इसी प्रकार दोनों नासिका पुटों से एक साथ पूरा कुंभक और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता है प्राणायाम की संख्या यही रहे मात्राएं पूरक कुंभक और रेचक एक चार दो तो के हिसाब से यथाशक्ति बढ़ाते रहें इसके पश्चात यदि चाहें तो केवल कुंभक कर सकते हैं मात्राओं को बढ़ाने में शीघ्रता न करें यथा शक्ति शनय शनय बढ़ाएं। साधारण सहित कुंभक के अंतर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम का तालयुक्त प्राणायाम हाथ की कलाई पर अंगूठे की ओर नौजवाली नाड़ी पर उंगुलियों को रखकर उसकी कर धड़कन गति की चाल को अच्छी तरह पहचानने का अभ्यास करने के पश्चात इस प्राणायाम को निम्न प्रकार करें किसी सुखासन से विधि के अनुसार बैठकर उस नाड़ी की धड़कन को एक से छः तक गिनते हुए पूरक एक से तीन तक गिनते हुए आभ्यंतर कुंभक एक से छः तक गिनते हुए रेचक और एक से तीन तक गिनते हुए बाह्य कुंभक करें यह प्राणायाम हुआ इस प्रकार सात प्राणायाम करें मात्राएँ इसी क्रमानुसार जथाशक्ति बढ़ाते जाएँ इसी प्रकार अनिलोम विलोम रीति से यह प्राणायाम किया जा सकता है हल मन की एकाग्रता तथा बिना तार के तार वाले यंत्र अथवा रेडियो के सदस्य दूर दूर स्थानों में बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समय पर इस प्राणायाम द्वारा ताल युक्त होकर अपने विचार की तरंगें धारे एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं दूसरा विधि उपरयुक्त विधि के परिपक्व होने पर सातों चक्रों पर क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस प्राणायाम को करें मूलाधार चक्र पूरक में ऐसी भावना करे कि श्वास उस स्थान में अंदर आ रहा है आभ्यंतर कुंभक के पश्चात रेचक में ऐसी भावना करे कि श्वास वहां से बाहर निकल रहा है फिर बाह्य कुंभक करे इस प्रकार सात प्राणायाम करे इसी प्रकार क्रमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र तथा ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हुए प्राणायाम करें फल भेदन में सहायता शरीर के लिए किसी विशेष अंग के विकारी होने पर उस स्थान पर इस प्राणायाम द्वारा प्राण को भर कर विकार का खटाना